हरे कृष्णा आश्रय कर श्री गुरु चरण होई ते मिले भाई कृष्णा प्रेम धन टीवेर निष्ठ लगी नंद हरि हरी भुवने प्रकाश गुरु रूप धरि महेम गुरु कृष्ण एक कई गुरु अग्र हृदेश सत्यर मानो, सत्य ज्ञान गुरु बाके हार बास है प्रति गुरु गुरुदे फरसिघ्ने तो से नहीं अबस कृष्ण जस्ट हले गुरु राखी बारे बेखार हे कृष्ण राख गुरु माता गुरु माता गुरु पिता गुरुना पति गुरु बिना एक संसार नही अन्न गति Guru ke manushyan na kar ho kahan, Guru nindak ho karne na karo shaband, Guru nindu tera muka. हे सबू गुरु नंदा तथा न जाबे गुर्रिया जदि देख तो तथापि अब नहीं कर पद पदे रहे जरा निष्ठा भक्ति जगत तर से धरे महाशक्ति न गुरु पद पद करो कर बंदना घुसे भाई सकल धरे बंदी आमी tahara charan shi guru charan pada hriday kori ash shi guru bandana kore chanatana das hare krishna hare krishna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 हरे हरे ओम ज्ञानीग्र जानंनशलाकुर्मी येन थम श्रीगुरव नम श्रेष्ठ मनुम शिपुत्र स्वूप रूपम थ्याग्रपुरी माथुरी गोष्टवाटी राधाकुंड गिरीबरमो राधि का मधवाशा प्रतिथया श्रीगुन्स् हम फल कमल वैष्णवां श्रीपं साग्र जागण रघुतं तम सजीव साइतम सवधुत भर्जन सहित कृष्णचैतन्यंराधा कृष्णा सह सहगना ललिता शिवशाखातां हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण प्रिय भक्तगण शील प्रौपदे सर्वराध्या कमल चरण स्मरण करके यही वैष्णव संगीत का अर्थ हिंदी में उसका मतलब बहुत सारा है आश्रय खड़े या बंदो श्री गुरु चरण जहां हुई थे मिले भाई कृष्ण प्रेम धन इसका अर्थ स्पष्ट है <coughs> श्री गुरु के कमल चरण में जो आश्रय लेते वो व्यक्ति इनके वो आश्रय करने से गुरु और कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करता है जिससे कृष्ण प्रेम धन मिल जाता है जीव निष्ठा लगी नंद हरि भूव में प्रकाश हन गुरु रूप धरे गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाण चैतन्य चारिकामृत का प्रारंभ में भी एक ही वचन है कि भगवान कृष्ण गुरु के रूप में ये भौतिक जगत पर प्रखट होते उसका मतलब नहीं है कि गुरु साक्षात भगवान है परंतु गुरु भगवान की वाणी प्रचार करते है तो इसी प्रकार गुरु कृष्ण से अभिन्न है गुरु कृष्णा एक कौड़ी जानो इसलिए गुरु और कृष्ण दोनों के दोनों की महिमा एक ही है कृष्ण महान है सर्वराध्य है और महंस वैष्णवाचार्य श्री प्रोपा जैसे गुरु इनकी महिमा कृष्ण की महिमा के समान होती है गुरु आज्ञा हृदय गुरु आज्ञा हृदय तो सब सत्य मानो गुरु के सब आदेश जो हमको देते है तो हमें पूरी निष्ठा से पूरे विश्वास से वो की वो आज्ञा हमारे फरम कल्याण के लिए इसी प्रकार वो आज्ञा सत्य जैसे हम मानते है और सत्य ज्ञान गुरु विश्वास बाश्वास ताहा था पंचम भूमि बस गुरु मुख का फत दबाकर चिथे थे का आना खड़े हमने शिष्य कैसे शिष्य होते गुरु आ, का वचन सत्य ज्ञान गुरु जो शिष्यों को देते है तो वो ज्ञान जो गुरुश्रीमुख से निश्रित है पूरी सत्य सत्यांग सीख शबा भगवान कृष्ण अर्जुन को भगव गीता ज्ञान बताए और अर्जुन वो सभी ज्ञान सुन के कृष्ण भगवान को बताए कि सर्वमय था द्विथांग मान्य मांग सब कुछ जो आप मुझे बताते हैं वो पूरा सत्या मैं मानता तो हूँ तो इसी प्रकार गुरु का वचन जो श्री कृष्ण का वचन से अभिन्न है वो ज्ञान जो गुरु हमको देते हैं तो हमें पूरी तरह सत्य मानना चाहिए और वो विश्वास करने से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान कृष्ण हमको अवसर देते हैं इनके धाम में निवास करना ब्रज भूमि जहा प्रति गुरुदेव हंसन्नो भीग नहीं हो किसी शिष्य के ऊपर आगा गुरु प्रसन्न हो तो वो गुरु कृपा से वो शक्ति जो शिष्य मिलती है गुरु कृपा से वो वो शक्ति से वो शिष्य तो सभी प्रकार के विघ्न के बीच में होते हुए भी तो कभी भी निराशा नहीं होगा कृष्ण वृष्ट होले गुरु रखी बारे फरे अगर कृष्ण सामान्यता ऐसे नहीं होते लेकिन संभावना है कि कृष्णा एक भक्त के ऊपर क्रुदित होती निराश होते तो आगा वैसे है तो गुरु दोनों के बीच में आकर कृष्णा को शांत कर सकते लेकिन यदि गुरु रुष्ट होले कृष्णा राखी बारे नारे लेकिन यदि गुरु शिष्य के ऊपर रुष्ट होते अर्थात नाराज होते तो कृष्णा वो शेष को रक्षा नहीं कर सकते विचित्र है नहीं सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है भगवान कृष्णा गुरु कौन है भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है परंतु भगवान कृष्ण स्वयं गुरु को इतना सा सम्मान देते है कि यदि गुरु किसी शिष्य को भर्सन देना चाहते या दंड देना चाहते है तो भगवान कृष्ण वो शिष्य को रक्षा नहीं करेंगे वास्तव में गुरु की रक्षा शिष्य के शिष्य की होती है दंड देने से सत्य ज्ञान देने से दंड देने से ये सब गुरु की कृपा है इसलिए भगवान कृष्णा बीच में नहीं आता यदि किसी प्रकार से एक शिष्य गुरु का दंड मिलता है और भगवान के सामने जाता है तो हे भगवान कृष्णा, मुझे रक्षा करो मेरे गुरु से इसी प्रकार प्रार्थना तो भगवान कृष्णा तो वो प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो इस प्रकार प्रार्थना होना चाहिए हे भगवान कृष्णा जो तो विग्रह के रूप में मूर्ति के रूप में चैत्र गुरु के रूप में भी तो मुझे यथार्थ बुद्धि प्रदान जिससे मैं समझ सकूं तो मुझे क्या करना जिससे गुरु जो अभी मुझ पर नाराज है तो गुरु फिर मुझको आशीर्वाद देंगे तो मुझे प्रसन्न होंगे गुरु माता गुरु पिता गुरु हनपति स्पष्ट है गुरु बिना ई संसारे न्य गति तो वो बिल्कुल स्पष्ट है गुरु के मनुष्य ज्ञान न करे हो खो तो कभी भी कि गुरु एक साधारण मानुष ऐसे नहीं सोचना चाहिए गुरु निंदु मुखो नींदा खबो खो श्रवण यदि खुरु की निंदा करते तो हम हमारे कथा भी है सुनना ही और गुरु के माना गुरु निंदु के मुख ना हरी भाई ऐसा व्यक्ति जो गुरु की निंदा करते है तो वो व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए और जहां जहां गुरु की निंदा होती है वहां नहीं जाना हम्म hmm. तो गुरु की निंदा कैसे हो सकते है तो यदि या सामान्यता नहीं ऐसा नहीं होते, गुरु तो फार्म शुद्ध भक्त तो दुष्कर्म नहीं करते परंतु यदि हमारे विचार से वो कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं होता आ, लेकिन यदि ऐसा होते है कि गुरु कुछ दुष्कर्मा कुछ पाप कहते हैं तो उसी अवस्था में भी हमें गुरु बिक्र यदि हम देखते हैं कि गुरु कुछ कहते है नहीं करना चाहिए तथा तो गुरु का अवज्ञा नहीं करना चाहिए <coughs> तंगाली में एक और कहा बात है कि यदि हमार नित्यानंद सूरबारी जाये तथापि ओ शईम नित्यानंद रहे नित्यानंद प्रभु नित्यानंद भगवान यदि सूरबारी तो शराब फैने वाले एक घर तो फिर भी मैं मानता हूँ तो मेरा प्रभु है नित्यानंद क्योंकि समझना चाहिए कि यदि नित्यानंद तो बाढ़ जाता है आज का बार जाते। बोलते। बा जाब तो उनका उद्देश्य है उद्देश्य होगा वो सब था जंग का उधार ऐसा नहीं है कि नित्यानंद तो थे तो नित्यानंद भी शराब पहन ऐसा ऐसा नहीं हो सकता तो यदि हम कुछ विक्रिय विचित्र देखते गुरु का चरित्र में या आचरण में हमें खराब विचार नहीं करना चाहिए गुरु फाद फदमे जा निष्ठा भक्ति स्पष्ट है जगोधारित श्री धरे महाशक्ति तो वो निष्ठा और भक्ति गुरु के श्रीचरण पर रेकने से हम गुरु से महाशक्ति हमें गुरु से महाशक्ति मिलती है जगत का सब पति जीव का उद्धार करने के लिए ब्रह्मंडारित शक्ति धरे जने जने चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त इतना भक्ति बल से बालावान है कि सब शक्तिमान है इतने शक्तिमान है पूरा ब्रह्मांड का कर सकते हे न गुरु खो बना इस प्रकार गुरु के चरण में हमें वंदना करना चाहिए या जिन की कृपा से जिनका उपदेश पालन करने से हम सभी प्रकार की यंत्रणा से मुक्त हो सकते <coughs> पहाड़ों शिष्य पार दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संथापहारखा पद्म पुराण में एक श्लोक है भगवान महादेव इनकी पत्नी देवी को कहते कहते हैं कि उस प्रकार गुरु बहुत है जो बहुत निपुण है शिष्यों के वित्ता लाने में पैसा लाने में धन लाने में जो लाभ प्रकार के गुरु दो लाभ है जो वास्तव सद गुरु है जो शिष्यों का संताप निकाल देते है नो गुरु आ गुरु पाद पद्य नित्य जय करे बंधन श्रे धरे बंदी आमी तहा चरण इसलिए सनातन दास पद लेखक कहते हैं कि जो भक्त प्रतिदिन या सदैव गुरु के चरण में वंदना कहते है तो वो भक्त चरण में मैं वंदन करता हूँ और ऐसे भक्त के चरण में मेरे सिर पर रखते हूँ श्री गुरु छत्ना हृदय खरी आश श्री वंदना बंदना खरे सनातन तो इस प्रकार सनातन दस गुरु बंदना कीर्तन करते हैं सदैव गुरुचरण इनके हृदय में रखने से और, और आशा करने से तो इस प्रकार गुरु भक्ति होने चाहिए वो गुरु भक्ति क्या है वो छावी है आ? कृष्ण भक्ति प्रेम निवास प्रवेश करने के लिए शिल प्रभुपाद इनके शिष्यों को आ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीर्तन सिखाए जो हम प्रतिदिन मंगल आरती में हम गाते है श्री गुर जिसमे भगवान की कृपा लाभ करना का सार उपाय है यदाद भगवत प्रसाद प्रसाद नागति कर प्रसाद जाते है यदि गुरु प्रसन्न है हमारे ऊपर तो भगवान कृष्ण की कृपा आसान से न हो जाते और यदि किसी प्रकार से किसी कारण से गुरु हमारी सेवा से हमारे व्यवहार से अप्रसन्न हो तो हम और जो कुछ भी करते तो उससे भगवान कभी भी प्रसन्न हो। नहीं होंगे नहीं होंगे हम बड़ा बड़ा यज्ञ कर सकते परिक्रमा कर सकते दान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो तो भगवान कृष्ण हमारी भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे गुरु के द्वारा हमें भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए तो सामान्यतः जन तो कृपालु हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति का निवास का द्वार गुरु बंद रखते हैं और ताला लगा के फेंकते हैं ऐसा नहीं है सबको आमंत्रण करते हैं शिलो प्रोपाद अमेरिका गए हैं नहीं कुछ वहां से लाना नहीं है कृष्ण भक्ति देने के लिए परंतु कैसे हम योग्य हो सकते हैं वो भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए इस, इसलिए शिलो प्रभुप हमें शिक्षा प्रदान किया है शिक्षा देना वो तो गुरु का कार्य है गुरु का कथाव्य है किस प्रकार की शिक्षा वो ही शिक्षा जिससे हम थोड़ी थोड़ी थोड़ा समझ सकते हैं जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास मैं कृष्ण भगवान का दास हूं भगवान है भगवान कौन है कृष्णा ऐश्वर्य से समग्र से व्यय यश यश ज्ञान वैराग्य यशांग भग ना न कृष्णा के सब लक्षण है जिसपे हम गहन करना चाहिए कि कृष्णा भगवन्म पुरषम दिव्यम याता भगवान हे हम कृष्ण के दास हे परंतु भुले अथो मरय संसारे आशे फये नाबीद परंतु कृष्ण भूलि से जीव अनादिबहिमुख अथई मायथारेद संसार तो कृष्णा हम बोलते है इसलिए हम भौतिक संख्या में माया की लाठी से अनेक प्रकार दुख मिलते अनादि अनादिकल से इसलिए शास्त्र कहते हैं उत्ष्टता जागरता प्राप्य बड़ा तो उठो जागो समझ लो आ, कि मानव जीवन प्राप्त किया है तो अभी क्या करना चाहिए वो वर परम वर जो है मनुष्य जीवन में या? यही बात समझना यही बात समझना मैं कृष्ण का दास हूँ तो ये सब गुरु इसलिए है प्रति गुरुदेव हन थोड़ा सन्ना को न ही होना बहुत बहुत के कष्ट के बीच में भी लोग भक्त लोग जिनकी श्रद्धा है गुरुदेव में और जिनके ऊपर गुरुदेव प्रसन्न हो तो बहुत असंख्य प्रकार के कष्ट का सामना कर सकते हैं क्योंकि वो समझते कि ये सब कष्ट अस्थायी है ये सब परीक्षा है माया सही परीक्षा है मैं क्या भक्ति करना चाहता हूँ या आ, कुछ कष्ट आ, होने से कुछ कष्ट से मैं भक्ति में भक्ति करना बंद कर नहीं भक्तों का संकल्प है कि जो भी होते शही बहुत बहुत दुख होते हुए भी मैं कभी भी भक्ति पर त्याग नहीं करूंगा तो वो संकल्प करने से गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलती है तो यही भावना शुद्ध भक्ति भावना गुरुदेव हमको सिखाते हैं वो भावना का प्रतीक है कौन राजावासी भक्तन नंद बाबा यशोद मई श्री सुदाम पलोराम अर्जुन इत्यादि जिनमें सावश्रेष्ठ श्रीमती राधिका जिनकी भक्ति भावना का वर्णन चैतन्य में, में है, श्रीमाती राधिका कहते हैं आपन नुख सबे बांशी थार सुख तार सुख अमार मोर जदि देख थार सुख बर्जा थी राधिका इस प्रकार कहते हैं और इससे हम समझ सकते हैं तो हमारी भावना किस्प का होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में श्रीमा शिवी का कहते हैं कि जितने भी मेरे दुख हो तो हो जा हो सकते मैं उसको नहीं देखता हूँ सब कुछ जो मैं करता हूं आशा करता हूं बोलते हूँ सब कुछ कृष्णा का सुख के लिए भगवान कृष्णा का सुख है मेरा जीवन का उद्देश्य और अर्थ और यदि भगवान कृष्णा मेरे दुख देखे प्रसन्न होंगे ऐसा नहीं होते ऐसे नहीं होता है लेकिन श्री माथी राधी का ऐसे कहते हैं तो यादि भगवान कृष्ण सुख ही होंगे मेरे दुख से तो वो दुख तो मेरा सुख होगा तो यही भक्ति भावना है तो स्वयं का सुख का प्रयास स्वयं का सुख के लिए प्रयास नहीं करना सब कुछ जो हम कहते केवल भगवान श्री कृष्ण का सुख खेले तो यही भक्ति भावना है शिलो प्रोपाद निवृत्त होने के बाद बहुत सुख में ब्रजवास किया है राधा दामोदा मंदिर में निवास किया है तो शिल प्रोपात कुछ कष्ट नहीं था वो स्थिति में परंतु शिल कह रहे हृदय वो दुख वो दुख की कि शिलोपाद का कि कितने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में जो कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते इसलिए शिल उनकी सूक्ष्म स्थिति आध्यात्मिक सूक्ष्म स्थिति वृंदावन में चढ़ के अमेरिका गए और वहां पर बहुत कष्ट बहुत विघ्न के बीच में भी शीला प्रभुपाद इनके पूरा प्राण अर्पण किया जिससे हम आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कर सकते शीला प्रभु कभी भी वृंदावन को त्याग नहीं किया वृंदावन में थे और वहा से अमेरिका गए हैं इनके हृदय में धाम व्रज भक्ति लेके गए और अमेरिका के निवासियों को सब जगह के निवासियों को कृष्ण भक्ति प्रदान किया शिल प्रोपा की जाए तो शिल का स्मरण करके हम प्रयास करते कृष्ण भक्ति करना यदि हम हमारी सब आशा शिल प्रोपात का उद्देश्य शिल प्रपाद की इच्छा करने के लिए आन करेंगे अर्थात यदि हम तन मन धन प्राण जीवन सब कुछ हर एक स्वास्थ्य शिलप्रोपात का प्रचार अभियन अर्पण करेंगे वो हमारा जीवन की सफलता होगी जितने भी हृदय में स्वार्थ की इच्छा होते हैं इतने से हम भगवान और भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे कि मैं बौर हू या मुझे बड़ बनाना चाहिए मैं खुशी होगा तो ये ये सब इच्छा भक्ति के बाधक है बाधा है कृष्ण भक्ति में हम का प्रतीक के अनुसार आदर्श के अनुसार पूर्ण जीवन संपूर्ण जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति में अर्पण करना चाहिए इसको शरणागति कहते आत्मनिवेदन कहते शिल प्रौभा का आदर्श और शिल के समर्पित भक्तों के आदर्श देखने से हम भी प्रेरित हो सकते आपने वेदन करना श्री कृष्ण के चरण में सबान आचरण नीचो तो हम तो नीच कुल जैसे प्रतिष्ठा इज्जत ये सब इच्छा दूर करके गुरु और कृष्ण की सेवा करने चाहिए और तो इस प्रकार प्रसाद भगवत प्रसाद इस प्रकार हम गुरु की पूरी कृपा मिल सकती तो ये सब बड़ी बड़ी ऊंची बात है <laughs> कैसे हम हृदय में बहुत नीच भाव रहते हैं कैसे हम पूरी थोड़ा शुद्ध हो सकते तो इसलिए हमें गुरु के चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपके शरण में हूं मैं चाहता हूँ आपके योग्य किंकर होना परंतु मैं अयोग्य हूं मुझको योग्य बना है योग्य तो विचार नहीं पाई तुम्हारा करो नशा पृथ्वीराव ठाकुर गुरु के चरण में प्रार्थना करते है कि यदि मेरी योग्यता का विचार करेंगे क्या देखेंगे क्या मिलेंगे कुछ नहीं मुझे योग्यता कुछ भी नहीं है तो यदि मैं कुछ भी कर सकता तो वो खाली गुरु की कृपा से संभव होते हैं। इसलिए सनातन दास और भी कहते हैं गुरु पाद पद्मे जा भक्ति जगत चारित शहीद धरे महाशक्ति हम पूरी भक्ति पूरी निष्ठा सदगुरु के चरण में रखते हैं अर्थात गुरु जो हमको बोलते तो उनका वाचन में हम पूर्ण विश्वास रखते तो वो विश्वास करने से हम गुरु से शक्ति हमें गुरु से शक्ति मिल सकते जिससे केवल हम स्वयं संसार से मुक्त होंगे और उसके अतिरिक्त हम दूसरों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते परम्परा पदाति के द्वारा शिलोप्रुपात बात मान था में हमारी स्थूल दृष्टि से अप्रखट है तो कैसे हम आज शिलोप्रभुपात की कृपा मिल सकते कैसे संभव है तो वे आज तक इनकी वाणी में उपस्थित है और इनके प्रतिनिधि जन के रूप में उपस्थित है जैसे बिजली तार में से आते हैं तो पावर हाउस दूर है वो बिजली वहा से आते हैं तो इस प्रकार भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण की शक्ति भक्ति शक्ति परंपरा में से आते हैं कृष्ण हो चतुर्मुख हई कृष्ण शेवन मुख ब्रह्म हो नारदी नारद हो व्यास मध्य कहे व्यास दस तो इस प्रकार भगवान कृष्ण थे ने ब्रह्म हृदय या आदि कवि भूहंती यूर्य भगवान कृष्णा, ब्रह्म जी को सृष्टि का समय ब्रमा जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और और सब बड़े बड़े ऋषि भी जो भगवान कृष्णा के प्रदत्त सत्य ज्ञान नहीं मिलते तो वे मोहित रहते तो ये ज्ञान शुद्ध भक्ति ज्ञान परंपरा में से हमें मिलने चाहे तो कृष्ण होते ही चाहते हो मुख्य कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्माजी नारद को बोले नारद व्यास व्यास मध्व और इस प्रकार परंपरा में से आज तक वो भक्ति शक्ति भक्ति का विद्युत आते हैं तो गुरु कैसे गुरु होना तो so, जैसे सामान्यत एक व्यक्ति के कुछ पुत्र हो तो शिशु एक शिशु क्या तो एक शिशु तो कुछ दिन के बाद मानुष होगा और उनके पांच छह जितने भी शिशु होंगे और वे जो पहले जन्म का जन्मा समय शिशु थे तो वे भी बड़ा मानुष हो जाएगा तो इस प्रकार गुरु के शिष्य होते तो शिष्य तो प्रथमा वास्तव में खच्चा होते कनिष्ठ भक्त होते तो सामान्य पदाती से वो शिष्य तो धीरे मध्यम भक्त होते उत्तम भक्त होते और इस प्रकार योग्यता मिलते आ, दूसरों को शिष्य बनाना यही फाथी भगवान कृष्ण की सृष्टि है तो पूरा जगत का धारण होने चाहिए उधार होने चाहिए सर्वजगत नि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते है कृष्ण प्रभुपात्य देशों में कृष्ण भक्ति पुचार्य विशेषकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरी रामा हरी रामा रामा रामा हरि हरी कीर्तन अज्ञानी लोग अमेरिकन लोग को प्रदान किया अज्ञानी मतलब पाश्चात्य देश में उसी समय और आज भी पाश्चात्य देश में बहुत विश्वविद्यालय आज तक है आ, बहुत बुद्धिजीवी लोग आज तक है उसी समय भी परंतु उस सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कृष्ण भगवान के बारे में वो ज्ञान भक्ति ज्ञान तो उसी समय कोई भी नहीं जानते थे शिल प्रोपात के अलावा तो शिल प्रोपाद भक्ति विश्वविद्यालय के महान अध्यापक के रूप में कुछ छात्र कृष्ण भक्ति ज्ञान प्रदान किए और अभी पूरी दुनिया में शिलोप के शिष्यों और उपशिष्यों दूसरों को भी उपदेश देते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे कीर्तन करना <coughs> तो कैसे ही? वर्तमान शिष्य जो है तो बाद में गुरु होंगे वर्तमान शिष्य तो गुरु कार्य करते हैं क्या ऐसे शिष्य होने से गुरु मोख्य पद्य चेत खड़ो आ ना खड़ो मन आशा गुरु जो भगते है वो सत्य वचन हृदय में गहन करने चाहिए हृदयंगम करना चाहिए और इसी प्रकार गुरु जो कहते हैं हमें श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए श्रवण मानन निधि ध्यान मतलब हम गुरु का वचन सुनते विचार कहते हैं अर्थात हम प्रयास करते है समझना खाली ऐसे पुतुल जैसे पुतली जैसे गुरु का प्रवचन में बैठना ऐसे नहीं है तो ध्यान से सुनना चाहिए हम गुर्न, तो विचार करना चाहिए समझना गुरु वचन और उस पर वो ज्ञान जो हम गुरु से सुनते हैं तो उसके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए फिर पुरुषाक्षर का होते पुरुषाक्षर का क्या लक्षण है जो व्यक्ति गुरु से कृष्ण भक्ति ज्ञान प्राप्त किया तो वो ज्ञान प्राप्त करने से प्रेरित होते प्रेरित होते किसलिए किस ओ, पालन करने के लिए वो सब आदेश और वितरण करने के लिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञाई गुरु है थारे चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और कृष्ण भगवान का उपदेश एक ही है भगवान कृष्ण का उपदेश है सर्वधा मान मामेकम ताम शरण रजा और सभी प्रकार के धर्म मानसिक धर्म कल्पित धर्म चढ़ के हमें थी कृष्ण के चरण में शरण लेने वो कृष्ण का उपदेश है और भगवान चैतन्य महाप्रभु थोड़ा एक ही उपदेश देते और जिससे मन शुद्ध होगा जिससे हम योग्य होंगे वो कृष्ण के चरण में फोरी शरण लेने के लिए आ, चैतन्य महाप्रभु हमको हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे संकीर्तन करना उपदेश प्रदान किया तो ये उपदेश वितरण करने से हमें गुरु होना चाहिए जो हम सुनते ही दूसरों को बताना है चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा जो हम परम्परा में से मिलते चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा सबको सब आज्ञा है गुरु होना कैसे गुरु हो सकते तो बड़ा बार बड़ा आसन पर बैठना है वो क्यों तो मुख्य लक्षण नहीं है गुरु का लक्षण है कि पूरा विश्वास के साथ आदर्श चरित्र के द्वारा सबको उपदेश देना कृष्ण भक्ति का तो इस प्रकार एक भक्त इनके परिवार के गुरु हो सकते इनके महल के गुरु हो सकते इनके मित्र मंडली में गुरु हो सकते औपचारिक रूप से हम दीक्षा लेने से गुरु चरण आश्रित होते हैं गुरु चरण आश्रित होने के बाद हमारा कर्तव्य है गुरु से श्रवण करना जीवन अर्पण करना और प्रयास करना दूसरों को भी सर्व मंगल माई उपदेश कृष्ण भक्ति उपदेश कहना तो इस प्रकार बहुत बहुत गुरु होने चाहिए आ? आज काल शिल प्रोपा की कृपा से दुनिया में बहुत लोग कृष्ण भक्ति गंभीरता से कहन किया है तो सबका कर्तव्य है यथाशक्ति कृष्ण भक्ति प्रचार करना इस प्रकार शुल्कों बाद चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे चैतन्य महाप्रभु सदैव प्रसन्न है कई सच्चेदानंद मूर्ति है तो फिर भी हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारा अपने अपने प्रयास है भगवान चैतन्य महाप्रभु और भी प्रसन्न बनाना का प्रयास करना चाहिए तो यदि पूरा जगत का निस्तार होगा और चैतन्य चारितमृत कहते हैं नाम हो जगत निस्तर वो संभव होगा शिलोप्रपाद की कृपा से तो शिलोप्रपाद की कृपा किस प्रकार हम परिवेशन कर सकते तो हमें शिवप्रपा की कृपा के आदर्श पात्र होने चाहिए फिर वो जैसे बिज, बिजली तो तार में से आता है तो हमें धमा जैसे थम्बा जैसे होना चाहिए यदि वो बिजली तो लकड़ी पर आता है तो वो धम मजा इतनी शक्ति नहीं आएगी तो हमें योग्य होना चाहिए जिससे वो भक्ति शक्ति हमारे से आएगी और हम स्वयं भक्ति शुद्ध भक्ति निस्वार्थ भक्ति कर सकते हैं और दूसरों उस प्रकार हम योग्य होंगे दूसरों का भक्ति प्रचार करना तो शिलो की कृपा क्या है उनका उपदेश उनका उपदेश विशेषकर शिलो प्रपद की दिव्य ग्रंथों में संकलित है तो सब शिलो के चरण आश्रित जो है उनके uh, विशेष कर्तव्य है शिलोप्रपात की दिव्य ग्रंथों का वितरण करना है या कम से कम सहायता करना शिलोप्रपात की दिव्य ग्रंथों का वितरण करने का अभियान है इस प्रकार uh, दिव्य ज्ञान पूरे पूरी दुनिया में पैटर्न करने से आ, क्या होगा लोग तो धीरे धीरे समझ लेंगे कि आमी कृष्णदास कृष्ण दास शिव स्वरूप हो कृष्ण नेता दास भाई भगवान कृष्ण का दास हूं अभी पूरी दुनिया में बहुत झंझात हो रहे आ, लोग बहुत कष्ट में उतरे कोरोना का कारण से तो so, आशा है यही दूर्दाइव में लोग तो शुरू करेंगे पूछना तो क्या क्या हो रहा है दुनिया में ह्यू ऐसे होते इतने से दुख होते क्यों इतने से कष्ट होते क्यों हा कौन उतर देंगे हम जो शिव प्रभा की कृपा से सत्य ज्ञान शास्त्र ज्ञान प्राप्त किए है हम यथार्थ उतर दे सकते ये सब यंत्रणा होती है क्योंकि हम कृष्ण के बाहिमुख है कृष्ण बाहिमुख हो या करे निकटस्था माया तारे जापटिया तारे सृजन इसलिए हमें चरण शरणागत होना चाहिए कृष्ण भगवान के चरण में तो आप सब गुरु है आप सब गुरु हो जाए दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए परंपरा खमाल से और इस प्रकार आप सब जो वैष्णव हैं, मेरे से पूज्य हैं, वंशा खल्फ थरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो, नमो नमः हरे कृष्ण